कृपा जागत सोवत रट बा करो बहली जाओ करो पहली जाओ ये बहुत सुंदर स्थिति नाम जापक की है नाम जापक की स्थिति आ गई है तो बिल्कुल निर्भय हो जाओ निश्चित हो जाओ किसी भी दुख की ताकत नहीं की आपका स्पर्श कर सके हम बार बार इसलिए कहते हैं कि ये दुख हमें छोड़ेगा नहीं घेरे हुए है भयानक से भयानक दुख हमें भोगना पड़ता है अब की जिस समय हम भोगते हैं उस समय हमारे पास वो वाणी नहीं होती कि उस दुख को बता सके इस शास्त्र जो बताते हैं वो बाहरी बात बताते असली दुख तो भोगता ही जाता है अगर वास्तविक महासुख में चाह जा, जाना चाहते हो तो ये स्थिति आनी चाहिए भोला नाथ जी कह रहे बोले ही रसना श्वास, श्वास प्रति रोम रोम रटलाओ रसना स्वास स्वास प्रति स ही तो एक बेक हुए जाऊं जाऊ जो, जो ही लो एक बेक हु जो लो नाम, तो ही लो। आ, ये लो से भोला नाथ ही कह रहे हैं हे लाड लीजु आप परम कृपाल हो अहेतु की हो। किसी निमित्त से कृपा जो होती है उसे अहेतु कृपा नहीं कहते किसी भी निमित्त ये ब्राह्मण है इसलिए कृपा करते हैं ये विद्वान है इसलिए कृपा ये जितेंद्री है इसलिए कृपा किसी भी निमित्त से जो कृपा होती है हमारी की कृपा नहीं कहते किसी भी निमित्त से कोई भी आज तक कृपा कैसे होगी ये ठीक निर्णय नहीं कर पाया कृपा किस पर होगी ये ठीक निर्णय नहीं कर पाया कृपा कब होगी कहा होगी ये ठीक निर्णय नहीं कर पाया क्योंकि कृपा अहेतुकी है ये लोग लो बैठा लेते हैं हृदय में कि लाली जू की कृपा अहेतुकी अहेतुकी का ठीक शब्द ये है किसी हेतु से कृपा नहीं होती ये गोरा है इसलिए कृपा हो गई ये भोरा है इसलिए कृपा हो गई ये विद्वान है चतुर है ये अमुक अमुक ऐसा किसी पर कभी भी कहीं भी कैसे भी कृपा हो सकती है अब हमारे ऊपर कृपा है ये हमें मानना है पक्का है ये जो संयोग देख रहे हो कृपा है। कितने ऐसे अपने ब्रज क्षेत्र में ही अन्य उद्देश्यों से ले रह रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि कुछ साधन भजन भी होता है नहीं पता है उनको इतना है अपना काम करते पेमेंट लेते खाते पीते जीते भोग करते हैं मस्ती से रहते इतना केवल उनको पता है इसके आगे कोई जीवन उनको पता नहीं ये कृपा पात्रों को आप सब कृपा पात्र जैसे आप जाक मेघ के स्वाति गुंद का पान करने के लिए जोश फैलाया रहता है देखो आप सुनते भाग पड़ रहे हो किस बात से आप प्यार करते हैं बात सुनने के लिए तो भागे आ रहे हो हमारे श्री जी के ये जन है इसीलिए तो भागे आ रहे हो सोचो आप थोड़ा गौर करके देखो कि आपके ऊपर कृपा नहीं आप अगर इस शरीर से प्यार करते हुए हम देख रहे हैं भागते हुए आ रहे जैसे कोई बछड़ा भागता हुआ आ रहा है तो किसके लिए मेरे लिए नहीं ये मेरी लाडली जू का जन है ये मानकर आप मेरे पास आ रहे मेरी लालली जी की बात कुछ बोलेंगे इसलिए आप आ रहे हैं क्या लाडली जी को आप प्यार नहीं करते को आप प्यार करते हैं प्यार की धरा होती है हम लोग उस धरा में नहीं है जिसे कहा जाता है ये विशुद्ध प्रेम की महा महिमा में स्थिति लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लाडली जी से प्यार नहीं करते आप खुद देख लीजिए आप हमारे पास क्यों क्योंकि लाडली जन है मान क्या है आप क्या सुनने के लिए एकदम तो व्याकुल हो हो हो अपना समय दे रहे लाडली जू के लिए जो समय दे रहे प्यार ही तो है लाडली जी के तो लाडली जी का जो प्यार है इसका मतलब आपके ऊपर कृपा है तो अब भोला नाथ जी कह रहे कि प्यारी जू जैसे आपने हेतु की कृपा करके हमें ऐसा सहयोग दिया अब हेतु की कृपा और अहो लड़ेती पे इतनी कृपा करो बलि जाओ मैं आपकी बलिहारी जा रहा हूं आप हम पे ऐसी कृपा कर जागने में जब हम नाम जप करते तो मन को एक उदासता आती है अच्छा नहीं लगता मन को प्रारंभिक दशा के साधक को एक ओबन सी होती है और कुछ नाम नहीं और कुछ। हम बहुत समय समय समय तक की की की बातें में में अपना समय सहज में लगा देते तो वो कटी रहा कितना कट रहा है लेकिन जब नाम में बैठते तो मन को एक भार महसूस होता है बार बार लगता है जो एक घंटा समय दिया या दो घंटा वो जल्दी निकल जाए ऐसा नहीं की कब निकल गया उस समय हमें ऐसा भाव नहीं आता हम एक एक मिनट देखते रहते एक एक नाम गिनते रहते एक-एक माला कि हमारा वो नियम पूरा हुआ कि नहीं क्योंकि पूरा हो जाए तो भार खत्म जैसा लगता है लाड लीजू आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम मुझे भार न लगे जागने में निरंतर रटू और उस जागने में निरंतर रटने का परिणाम होता है कि सोने में भी नाम चलता रहता है बेहोशी अवस्था में भी नाम चलता है रटे राधा कृष्ण सुनाम और ये प्यारी जो आपकी कृपा से होगा अब आगे की स्थिति बहुत महिमा में है और यही स्थिति पूर्ण स्थिति है मतलब अपने प्रेम मार्ग के प्रेमी जनों की जो महिमा मई स्थिति हुई यही है भोला नाथ जी कह रहे हैं किसना श्वास, श्वास प्रति rom ro इतना भी प्रयास दोनों ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता आप ऐसी कृपा कर दो हृदय और नाम एक हो जाए। मेरा हृदय हृदय की गति धड़कना हृदय की गति धड़कन, तब तो पता चलता है कि हृदय काम कर रहा है धड़क रहा है मेरी प्रत्येक धड़कत बोली राधा राधा मेरी प्रत्येक श्वास बोले राधा राधा राधा राधा प्रयास से नहीं अनायास लाल रिजू ऐसी कृपा कर दो कि मेरा हृदय मेरी रसना मेरी श्वास जिससे हृदय की धड़कन राधा राधा राधा मेरी बाणी बोले तो राधा राधा राधा मेरी श्वास निकले तो उसमें संगीत निकले राधा राधा राधा श्वास का स्वर हो राधा राधा राधा थारे की। थारे की। राधा कृपा कर दो हरिवंश महाप्रभु कहते राधा नामै कार्यम हमदिन मिलितम साधना करोड़ों साधनाओं को तुच्छ कर देने वाली परम महा महिमामय स्थिति होती है जिसको केवल राधा नाम रटने को मिल जाए राधा राधा राधा राधा राधा, राधा, राधा।, राधा ये राधा नाम यदि आपकी पे चल रहा तो है तो करोड़ों साधनाए में परिणाम सब तुच्छ कर देने वाली महा स्थिति जागृत होगी राधा नामय कार्यम हेदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याच आ करोड़ों साधनाओं को तुच्छ कर देने वाली महा आनंदमय स्थिति राधा नाम के उच्चारण से मिलती ऐसी कृपा कर दुख मेरी धड़कन में था मेरी जिभ्या बोले तो राधा मेरी श्वास श्वास में बिना प्रयास के राधा राधा राधा ऐसा निकले जो लो नाम शाश तो ही लो एक में एक हो जा जो लो एक पै जाओ। जब हमारा हृदय राधा राधा बोले जब तक हमारी स्वास में राधा राधा हो तभी तक हमारा जीवन रहते तो नष्ट हो जाए हमें वो जीवन हमें वो शरीर नहीं चाहिए जिसमें आपका नाम ना हो मेरी जीवन की एक धड़कन एक, एक एक वृद्धि राधा राधा बोलिए यदि आपको लगता है कि अब राधा नाम इससे नहीं लेवाना तो आप उसी समय में मृत्यु दे दीजिए हमारा शरीर नष्ट हो जाए आप जो नाम स्वास्थ्य तो लो जब तक नाम चले तब तक श्वास जिस दिन आप नाम छुड़वा दे उसी दिन मेरा शरीर छूट जाए मैं जीवित नहीं रहना चाहता आपके नाम के बिना अर्थात जीवन हो जाए श्वास हो जाए आपका नाम हमारी रशेंद्री जिम्या अर्थात रशेंद्री रशेंद्री का विषय है स्वाद लेना हमारी रशेंद्री केवल आपके राधा नाम सुधार रसम रसी तुम जैसे स्वादिष्ट पदार्थों के लिए रसेंद्री विकल हो करके उस रस का आस्वादन करने के लिए टूट पड़ती है ऐसे राधा नाम सुधारस में मेरी, मेरी रस इंद्री विकल होके टूट पड़े राधा, राधा राधा राधा राधा बहुत सुंदर बात कह रहे भोला नाथ जी कह रहे नाम रूप में रूप नाम में बीवी में हुए दुलरा नाम रूप हमारे हृदय में हमारी श्वास में हमारी रसेंद्री में जब आपकी कृपा से आपका नाम चलेगा तो आपके नाम का प्रभाव होगा कि आपका रूप आ जाएगा वो रूप जो किसी कवि की ताकत नहीं कि वो वर्णन कर सके देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए वो रूप जो स्वयं परात्पर प्रेम हित सजनी स्वरूपा हितचार्य कहते तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसी श्री धरिवंश कच गावे वो रूप जिन मोहन की मंद मुस्कान ने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने वाले काम को अधीन कर लिया ऐसे करोड़ काम को अधीन करने वाली मुस्कान है जिनकी उन मोहन के मन को मोहिनी वाली हमारी श्री किशोरी जो है मोहिनी जो है ऐसा रूप प्रकाशित होता है नाम जब से नाम की कृपा से रूप का प्रादुर्भाव हो जाए बस मेरा जीवन बन जाए मैं कभी नाम में डूबू कभी रूप में डूबू नाम को रूप में और रूप को ही नाम में दोनों को एक अभेद मानकर इनका दुलार करता रहूं अर्थात राधा बोल रहा हूं तो राधा नाम में राधा रूप समाया हुआ है स्वामिनी जो ही साक्षात हमारी जिध्या पर विराजमान है जब रूप में है तो किसका रूप बोले राधा तो बोले नाम और रूप एकम एक हो जाए और मैं इस नाम रूप में ही डूब जाऊं नाम रूप के सिवा हमें कुछ भी अनुभव में ना आए केवल राधा राधा नाम राधा रूप इसमें डूब जाऊ और इस नाम रूप का जो प्रेमा है उसका पाठ करू पियत और इसी में छकी पी करके का मृत का पान करके मैं छकी पियत छकी और ऐसी छकन एक मस्ती एक उन्मत्तता देह कुट जाए छोटी सभी विधिना तो समस्त शरीर के संबंधी और शरीर भोग वासनाएं एक का विस्मरण हो गया है और निज रूप पे मगन है अपने लाल रूप का स्वाद लेते छूट सब ही स और न कुछ सुहाय हृदय अपने तो ये स्थिति एक छकी मतवारी और प्यासी ये इस नाम रूप का पान करके अद्भुत छमें सारिष्ट साहु सारू प्या मोक्ष की भी दीयमान ग्रहणन थी बिना मत सेवनम जना देने पर भी वो इन मोक्षों को स्वीकार नहीं करता ऐसी छकन ऐसी मतवारी स्थिति, लोकन की न वेद को करो करे न प्रेत की, ना न की, न न न और सुनाई कोई चाह है एक बात प्यारी जू प्यारी जू उन्हीं का नाम ऐसी मतवारी स्थिति लेकिन इसमें पूर्णता नहीं है क्योंकि प्रेम सदा बढ़वो करे दिव सशिकला सुबेश में पुनो नहीं ताते कमो न पूर्णिमा नहीं इसलिए कह रहे कि पान करते हैं जो है गुणमत्तता छकन आई तो छकी पान की हुई छकी हुई जो एक स्थिति आई मतवार फिर आगे कह रहे प्यासी पान की हुई भी प्यास पान करने ये, ये प्रेम की विशुद्ध महिमा है कि वो कभी तृप्त होते हुए भी तृप्त नहीं होने देता समीप होते हुए भी मिलने की चाह रखता है देखते हुए भी देखने की चाह है मिलते हुए भी मिलन की चाह है अनमिल ही अनुभव कराता रखता है बोले पियत छगी मतवारी प्यासी प्यास पियत न यह है महाप्रेम की स्थिति प्यासी है यद्यपि पियत है पान, कर दासी जसक, कर, का पान है छगी भी है मंदिर भी है और प्यासी भी है पान करते हुए कभी ना अघाओ ऐसी कृपा कर दो हे लाडली सवेरो dev si yash ga sun le tabhi dharo bhori par ulasi ulasi yash ga प्रभु का ऐसा भजन किया जाए ऐसा चिंतन किया जाए शरीर की किसी भी पीड़ा किसी भी परिस्थिति में हमारा मन व्यथित न हो जैसे में एक यातना देह मिलता है जीव उसमें केवल दुख भोगना होता है स्वर्ग में एक देह मिलता है शुभ कर्म के अनुसार उसे क्यों थोड़े सुख भोगले होते नाम मानो लेकिन मृत्यु लोक में जो शरीर मिला है ये एवं इसमें सुख भी जो आता है वो दुख का सूक्ष्म रूप है यहाँ वास्तविक सुख नहीं है अपने लोग इतने शरीर में आसक्त हो चुके हैं तो हमें लगता है कि हम भजन करें हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम दान पुण्य कर ले जिससे शरीर में हमारे कोई कष्ट न हो प्रभु जो शरीर में कष्ट देते उस शरीर से लाग हटाने के लिए देते है और ये शरीर प्रतिपल मृत्यु के नजदीक जा रहा सबका उचित तो बात है कि सब सत्संग का श्रवण मनन शास्त्रों का स्वाध्याय नीतिहासन करने पर एक ही बात पता चली है कि आप कितने अच्छे साधक हैं ये आपको विपत्ति में पता चलेगा विपरीत परिस्थिति में पता चलेगा कि आपकी चित्त वृत्ति कहाँ है हर समय एक सर पर सवार भय है जिसे कहते हैं मृत्यु और वो हमारे शरीर को नष्ट करेगी अपने सबके हम भजन करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाए इसका भय न रह पर है बड़ी कठिन बात जब शरीर स्वस्थ होता है तो बातें सुनने में, में बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब भयानक परिस्थिति होती है अब कल से अचानक एक परिस्थिति आ गई कि हर दो मिनट में भयंकर चक्कर वो तो मतलब जैसे किसी ने पटक दिया हो ऐसे बार बार हम न बैठ सकते हैं न खड़े हो सकते हैं न लेट सकते है न तो साइड में ऐसे ऐसे करे तो ऐसे मतलब एकदम लगा प्राण निकल गए तभी लोग जिसे ले नहीं बैठे कुछ फायदा डॉक्टर से ले श्री जी से कहा नाटक क्या है जो कुछ करवाला धंदा उसमें करो ये मतलब ये सब क्या है एकदम का तुरंत हटाओ वृंदा ये लुकल नहीं महाराज तो वहां पर मरना है ना हमें वृंदावन हम पानी भी आए नहीं देंगे कोई औषध ही नहीं पाएंगे कोई वाले चलो पांच से सात आठ घंटा आप देखो तुमने सच्ची बताए श्री जी का प्रथा देखो सुबह है बैठे आपके पास नहीं बात हम ऐसी दृष्टि करें तो बेहोश ग ऐसे करें तो मतलब बताने क्या सिस्टम तो अब इसमें एक सहयोग करना है अपने लोगों को कि डॉक्टर ने कहा कि ये जो आपको हुआ है किसी का इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि किडनी एकदम बिल्कुल कगार पे मतलब जिसे कहते हैं फेल होना ये तो भागवतिक शक्ति है जिससे हम आपको दिखाई दे रहे सत्संग कर रहे चल रहे फिर रहे नहीं तो मतलब स्थिति बिल्कुल अंदर की खराब है तो भागवतिक स्थिति से तर, आप लोग हमें सहयोग करें जो अपने स्त्री जी के शरणागत हैं, जो अपने जन हैं, जो अपने प्रियजन हैं कि उनका एक कथन है कि आप किसी को छुए ना कोई आप को छुए ना तो आप सुरक्षित कुछ समय तक क्योंकि ये स्थिति मतलब कभी भी धोखा दे सकती है क्योंकि कल हमने देखा हम इस टहल के स्नान करके सत्संग के लिए आने की तैयारी में एकदम किसी ने पटक दिया खतम अब उठे तो बेहोश बैठे तो एक बार नहीं आठ घंटे तक की मुझे वहां गए तो उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया इन्फेक्शन कर गए, ऐसा लगा कि मृत्यु कर, श्री जी का हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा शरीर दबाना आवश्यक नहीं हमारा शरीर जब तक सुरक्षित बना रहे तो कम से कम आपस में देख तो रहे आपस में भगवान चर्चा तो करे तो उसमें ये इनका रोकना ये बुरा ना माना जाए ये, ये लोग रोकते हैं छूने नहीं देते हम भी तो शिष्य हैं, हमारा भी तो अधिकार है इसलिए हम स्वयं कह रहे कल डॉक्टर ने कहा जब उससे पूरा पूछा गया कि आखिरकार ये है क्या पच्चीसों डॉक्टर लोग है तो प्रभु की बहुत कृपा है कि देखो अपने बाबा जी लेकिन इतना प्यार डाक्टरों का इतना प्यार वहाँ मुझे तो अपने श्री जी का प्यार दिखाई दे रहा था ये तो का, वो देखो खे वो तो जैसे पिता पुत्र को प्यार कर पूरा मतलब धन से मन से धन से इतना उनका प्यार तो ये जो सागर जी खड़े है ये, तो ये जो इनका तो इतना प्यार अर्थ से नहीं एक रुपया नहीं मतलब और ऐसे हमें लगा ही नहीं कि में सब तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों का कथन है कि इस से बचा है तो आप लोग उसमें जैसे पैदा डालना चाहता है कुछ होना चाहता है ये दिन हम नहीं चाहते कि हम सबको प्यार करें सब हमें प्यार करें तो पर हमारा आपका प्यार अगर दूरी बनाकर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उससे काफी समय तक सत्संग कर सकते हैं काफी समय तक हम वार्ता अब जब डॉक्टर लोग सुरक्षित शरीर रहते हैं भी हैं तो जब आते आते ऐसे हैं, क्या कहते हैं तो हैं तो अपने लोगों को ज्ञान तो है नहीं तो पता नहीं कौन से परमाणु कौन सी ऐसी जो हमारे शरीर को एकदम तो मुझे लगता है अगर आप सत्संग और इसमें हमारा सहयोग देना चाहे तो दर्शन कर लिए सत्संग सुन लिए और बस तो राधे राधे ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा ये मतलब हमारे हित के लिए। ये लोग जैसे रोकते है की बन नहीं जाना उस तो समय कोई अधिकार वाली बात नहीं वो हमारी सुरक्षा अब आप देखो ये तो स्पष्ट श्री जी का प्रताप सागर जी से पूछो वहाँ हम उठ नहीं सकते थे ये हमारी केवल लाड़ी ये भी कह रहे थे की सुबह तक तो आप रुक जाए या रात में कोई परेशान लाड़ी जी को प्यार दे तत्काल सब सिस्टम अपने आप ही होने लगा अपने आप सब सिस्टम इसलिए हमें एहसास आप लोग वचन दें कि आपस में द्वेष नहीं करेंगे मुरारी तो की सेवा में हमें क्यों सेवा नहीं मिल ऊपर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि ये हालत खराब है अच्छा कल से कितने लोग व्याकुल होके मिलना चाहते थे नहीं मिल पायेगा ऐसी कोई परिस्थिति आ की हमें कमरे में बंद कर दिया जाए किसी को आने न दिया जाए अच्छा या आप बैठ बीच में बैठ के हरी चर्चा करें तो थोड़ी देर चर्चा की तो ऐसा ये अब आप भी जाएगा इसलिए कोई पापाचरण कोई अधर्माचरण कोई इंद्रियों के द्वारा उच्चान बहुत सावधान ये बहुत कूड़ा करकट है सर बहुत बहुत गंदी वस्तु है आप सच्ची मानिए प्रतिपल कष्ट देने के लिए तैयार हैं अगर आपको कोई कोई तो तो भगवत कृपा देखो हमें यही कल से जरा होगा नसनानी कुछ खत्म कंट्रोल खत्म बेहोश हो बार बार गिर रहे तो काउ कौन सी परिस्थिति आ जाए इस शरीर की हाथ पैर टूट जाए आख फूट जाए कान में सुनाना बन कितना तो हमने जब जब तक जदूरे जरा, जब तक यावत यावत जरा दूर दूर है रो दूर है रोग हम प्रभु तो जो यहां में सुख लेना चाहते हैं, बहुत बेचारे हैं वो बहुत उनकी बुद्धि मानी गई है शांत भाव से निरंतर भजन पारायण होते श्री जी को प्राप्त कर लो किसी जीवन का साथ सच्ची मानिए इतने हमारे गलत कर्म जमा है कि अगर श्री जी उनको रोके ना तो हमें बिल्कुल जला कर राख करने ऐसे ऐसे कर्मने किए जन्म जन्मांतरों बाल ब्रह्मचारी महात्मा को जब बाणों की सया पर छह महीने पड़े रहना तो अपने लोगों की क्या दशा हो सकती इसलिए डरो जन्म मृत्यु जरा व्यादी दुख दो जन्म का भयानक कष्ट कह लेना अलग बात है हम मर जाएंगे लेकिन जिस समय मरने का कष्ट आता है न उस समय पता चलता है इसी समय कुछ भी हो सकता मनोरंजन में हमारी प्रिया से से अलग ना कल इसी से में बात हमने कही थी वो तो हम अभिमान के कारण नहीं कह रहे आप लोग अगर उसका अनुकरण करे इसलिए कह रहा किसी से कहा की भजन करना नहीं होता स्मृति है तो प्राण है स्मृति नहीं तो प्राण नहीं स्थिति आती है गुरु कृपा से मतलब शुरू से इस बात पर जब अभ्यास हुआ बात सच्ची कह रहा हूं स्मृति है तो प्राण है स्मृति नहीं तो प्राण नहीं मतलब प्राण और स्मृति एक है आज आपके सामने बैठे ये केवल मेरी प्रिया जी तो का एक पद है कि कि से कहते हैं मेरो जी घबरात हाँ, तो मन धीर ना आवे प्राण नाम श्वास तो बिलक चलत है इनको भेद नमो को भावे श्वास नाम नाम नाम नाम ही स्वासा, नाम स्वास को रूम रूम रग नाम को भेद जब बोले तब तक पाए, ठीक बिल्कुल ऐसी स्थिति आ चाहिए अगर हमारी श्वास आ रही है नाम के साथ श्वास जा रही है तो नाम के साथ नाम ही हमारे साथ बहुत तो आना नहीं तो आप सच्ची मानिए ऐसी परिस्थिति आती है आपको माया के कारण ऐसा नहीं लगता कि क्या कष्ट देख लेंगे, देखने लायक नहीं रहते ऐसी भयानक स्थिति होती हम खुद अनुभव एक तो काफी जीवन के अनुभव रूप का प्रभाव तो हम इसीलिए आप लोगों से बार बार आर्थ भाव से कहते हैं कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं आप लोग सावधान हो जाए पहले निश्चय कीजिए मैं प्रियाजू को हूँ प्रतिपल का नाम स्मरण कीजिए यहाँ कोई किसी का नहीं सच्ची बात हम भोग, भोग रहे हैं। आप हमारे सामने खड़े हो सकते हैं आप मुझे अर्थ दे सकते हैं आप औषधि दे सकते हैं लेकिन जो अंदर चिंतन अंदर जो शरीर की अंदर जो उसे कौन मिटाएगा? उसे मिटाएगा। आंतरिक सुख आपको श्री जी देंगे अगर श्री जी का दुलार नहीं है श्री जी का संबंध नहीं है तो जीवन बिल्कुल मिट्टी है इन भोगों में मत फसो संसार के संबंधियों में मत फसो बहुत कम समय है वो बड़े भाग्यशाली जिन्होंने कमर कसली मेरा जीवन श्री जी के लिए श्री जी में बहुत सावधान महान दुख है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हमें महान दुख है संसार है इससे मुक्त हो जाना ही जीवन का परम लाभ है ये राग द्वेश निंदा स्तुति ये जो हर शादी है ये सब केवल माया का नाटक है एक मात्र सचिदानंद भगवान की प्राप्ति हो जाता प्राप्ति का तात्पर्य किसी भी परिस्थिति में हमारा मन प्रभु से ना अलग हो ये हमारी प्राप्ति हम ना चाहते हैं कि हमें मिले या कोई ऐसी हमें एक यही चाहते है कि मधुर मधुर स्मृति याद प्रभु की बने ये सब साधनों की सिद्धावस्था है प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर या पल सुंदर हम तो किसी भी कष्ट में न कैसी भी परिस्थिति में नापना चाहिए अब मेरा मन कहा है अब मेरी स्थिति कहा है अगर श्री जी में है तो हमें कुछ मिला हो अगर श्री जी में नहीं तो घबराने वाली बात है इतने दिन साधना की श्री जी से प्यार नहीं हुआ श्री जी से ऐसा अपनापन नहीं हुआ कि स्मरण हो बहुत विचित्र स्थिति है अब आप सोचो किसी को महीनों बिस्तरों में पड़ा रहना पड़े कैसी भयंकर स्थिति कोई सौच करवावे कोई लघु कहीं यहाँ काटा जा रहा है कहीं यहाँ छेदा जा रहा है ये सब होता है ना तो हम उस स्थिति में पहुंचने के पहले अपना मन प्रभु में लगा दें मरना तो ठीक है लेकिन मरने की दशा में प्रतिपल बने रहना भाई एकदम गला कटा मृत्यु हो तो गई बहुत हो गया प्रतिपल मृत्यु की दशा में भगवत विस्मरण मैं जीवन इसलिए बहुत सावधान होकर प्रजन करू हमें सहयोग कर दो हमें ना छुआ जाए क्योंकि ऐसा सबका मत है कि आप इन्फेक्शन से बचिए देखो तो कोई ना कोई इन्फेक्शन ऐसे होते दिन से ये परेशानियां आ जाती है अब आप लोगों को तो प्यार उधर होता है कि और वो परमाणु ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूलता प्रदान करें तो से दूर से राधे राधे कर लिया दूर से दर्शन कर सब तो एक दो जो सेवा में है वो तो सावधानियां रख करके वैसे कर लिया ठीक है इसमें कोई ना समझे की रोक रहे तो क्यों तो तो रोक रहे हम सबके हृदय से चाहते हम सबको प्यार करते क्योंकि आप सब हो ही नहीं हमारे पिता की सब दे रहे हैं। ये तो नाटक के है वस्तुता मेरा ही सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम सबके हृदय मंदिर में खेल रहा तो ऐसा नहीं हो सकता की कि हम किसी को अधिक प्यार करें किसी को जो दूर है उनको उतना प्यार नहीं करते जो नजदीक है उनको ये कोई सेवा करे तो प्यार कोई सेवा ना करे तो उससे क्या प्यार ऐसा नहीं ये लोक व्यवहार में होता है हमारे ही प्रीतम सब रूपों में हो आपको निश्चितन होगा कि प्यार मिल रहा है और थोड़ा सा अंतराय बनाया जाए प्रकट व्यवहार में इससे लाभ रहेगा ऐसा ठीक है सबसे हाथ जोड़ के निवेदन नाम जब सही बात करते ये माया बहुत खतरनाक है आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बहुत खतरनाक है बहुत कष्ट देने वाली महातु खाले में भजन करो एक एक नाम जप करो राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा ये इंद्रियों के सुख की तरफ से बचो हमारा मन हमें दौड़ाता रहता है मुझे अपने मनो अनुकूल गाने सुनने को मिले और कान में सुंदर संगीत सुनने को मिले नेत सुंदर रूप देखे शरीर सुंदर कोमल स्पर्श करे दस अच्छे अच्छे पदार्थ खाए ये सब जो मान्यता बैठ गई है नाटक है अज्ञान के कारण ऐसा लगता है सब बिल्कुल झूठा है भगवान बड़े कृपा जो है अपने लोगों को मनुष्य शरीर देकर इसी नाटक से बचने के बिलकुल सुख नहीं सच्ची मान ये बेचार जीव केवल इस भ्रम में फते है मैं सुख भोगरा हूं भूखा रू का इससे बचो जितना हो अच्छा सके सत शास्त्र के अनुसार चलते ग्रेस्त धर्म में हो उसका पालन करो हर समय नाम जब नाम तो छुटे राधा राधा राधा राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा